और आप अच्छी तरह से जानते हैं इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं और उस ट्रेड में कैसे आप मास्टरी कर सकते हैं कैसे आप बेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम एक्सपर्ट से बात कराते हैं तो आज के इस शो में कुछ नई चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे ऑटोमोबाइल पर और इसमें तीन चार हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि ऑटोमोबाइल्स में अपना करियर कैसे बेस्ट कर सकते हैं तो आइए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में हमारे साथ करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं प्रोफेटर प्रोफेसर ग्रीस अमटे प्रोफेसर दिप्ति मेहता और प्रोफेसर नरेंद्र पटेल हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में तो इन सभी से बात करेंगे और हमारा जो विद्यार्थी जीवन में हम लोग अगर करियर को चॉइस करना चाहते हैं या हमारा बहुत ही दिल है ऑटोमोबाइल्स में जाने का तो उसके लिए बहुत अच्छी जानकारी आज के इस शो में आप सुनने को मिलेगा जानने को मिलेगा तो चलिए आप सभी की तरफ से इन सभी हमारे प्रोफेसरों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में तो सबसे पहले मैं आपको जोड़ना चाहूँगा गिरीश आमटे से तो आइए प्रोफेसर गिरीश जी से बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल एक्चुअली में है क्या चीज़ नमस्कार सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करूँगा और मधुबन एफएम का भी आभार वक्त करूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है बेसिकली अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग शुरू होती है मैनुफैक्चरिंग से इसके बाद ऑटोमोबाइल में जो सबसे बड़ा इशू आजकल का है वो मेंटेनेंस है और तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है डिज़ाइनिंग का आप जितने भी कार्स देख रहे हैं जितने भी ट्रक्स देख रहे हैं जितना भी व्हीकल आप देख रहे हैं और आपको ग्रोथ तो व्हीकल की पता ही है कि आजकल पूरे मार्केट और रोड पर भी अपन देखें तो चारों तरफ वाहन ही है अगर इनकी डिज़ाइनिंग की बात करें इनकी मैनुफेक्चरिंग की बात करें को ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें कि एक पहिए से लगा के वो गाड़ी एक्चुअली चल कैसे रही है उसका सारा प्रोसेस उसकी सारी डिज़ाइनिंग उसकी सारी डिज़ाइन अगर हो गई है तो उसके बाद का जितना भी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है सेल्स से लेके कंप्लीट मार्केटिंग वो सारी uh, अपन uh, इसमें कर सकते हैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग uh, भारत में अगर देखें तो इसका काफ़ी दूसरे देशों के बनस्पत भारत में काफ़ी इसका विकास हुआ है अगर अभी आपने लेटेस्ट भी कई सारी न्यूज़ अगर आपने पीएम मोदी जी की भी सुनी हो तो वहाँ पर भी आता है कि नैनो का प्लांट यहाँ खुला है या ये प्लांट्स खुल रहे हैं तो जितने प्लांट्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं उतनी ही जॉब भी बढ़ रहे हैं तो एक छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट भी अगर ऑटोमोबाइल की है तो और कोई भी आ, परफॉर्म नहीं कर पाता है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और कोई है तो ये स्पेसिफिक ब्रांच हो जाती है अब मैं बात करता हूं कि स्पेसिफिक ब्रांच कैसे हुई स्पेसिफिक ब्रांच इसलिए हुई क्योंकि कई सेगमेंट्स ऐसे हैं जैसे अगर मैं बात करूं कि रेगुलर इंजन की मेंटेनेंस है अब एक विद्यार्थी को अगर एक कार या कार uh, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं अगर उसका रुचि है तो वो उसका इंजन के सारा स्ट्रक्चर पढ़ सकता है अगर उसको स्ट्रक्चर पूरा आता है तो वो अपने सजेशंस भी दे सकता है uh, अभी मैं आपको एक uh, हाल ही का एक मैं उदाहरण बताता हूँ हमारे uh, मैं बेसिकली गीताजलि इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले बारह साल से काम कर रहा हूँ और हमारे बच्चों ने एक अभी कार डिज़ाइन करी है एक ए कार डिज़ाइन करी है और वो ए कार uh, लगभग uh, पचहत्तर टीमों ने पूरे इंडिया से उसमें पार्टिसिपेट किया था और हमारी जो कॉलेज की जो एटीवी कार हैं ये बारहवें स्थान पर आई थी पूरे इंडिया में इस कार का पूरा मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखोगे तो मींस जैसे मैंने पहले ही बताया था अगर सबसे पहले डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो बच्चों का ही आइडिया था कि प्रॉपर डिज़ाइन कैसे रहे अब डिज़ाइन में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कि उसमें कौन से टायर लेने हैं या लो प्रेशर टायर लेने हैं या किस टाइप के टायर लेने हैं ये सारी चीज़ें बच्चों ने ही डिज़ाइन करी पहले कंसेपचुअल डिज़ाइन उन्होंने करी फिर मैनुफैक्चरिंग की बात आती अब मैनुफैक्चरिंग में अगर बच्चे को पूरा इंजन का नॉलेज है उसको सारे स्पेयर पार्ट्स का नॉलेज है कि कहाँ क्या लगना है तो उसने फिर कार को पूरा बनाया दें फिर आ, हमारे जो मैनेजमेंट है जो कितानली इंजीनियरिंग कॉलेज का जो मैनेजमेंट है ये हमेशा से यही चाहता है कि सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर बचे नौकरी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी जरूरी है वो खुद की कंपनीज़ भी खोल सकते हैं खुद की इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं स्किल इंडिया अगर आप आजकल सुनी ही रहे हैं तो इन सब में ऐसे डिज़ाइंस की बहुत ही महत्व दिया जाता है अगर आपकी ऐसी कार हैं जो कम आ, उस पे चल सके एवरेज पे चल सके तो ज़्यादा एवरेज दे सके अगर, अगर, अगर कम कंजम्पशन में तो डेफिनेटली आपके इंडिया में एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है तो उसी एक क्रम में बच्चा खुद अगर डिज़ाइन दे सके मैन्युफैक्चरिंग में अपना कंसेप्ट दे सके तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कोई भी बच्चा करता है तो ये मान के चलिए वो हाइएस्ट पैकेज होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी ज़्यादा क्यों क्योंकि उसकी डिज़ाइन उसका आइडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही अच्छी बात है प्रोफेसर गिरीस हमटे ने हमें बताया कि ऑटोमोबाइल क्या है वो हमने जाना आइए आगे बढ़ते हुए ऐसी चीज़ को हम जानेंगे ऑटोमोबाइल क्यों जरूरी है इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं कैसे वर्तमान समय को देखते हुए इसका जो नीड है वो क्या है वो हम समझेंगे और इस चीज़ को बताने के लिए मैं प्रोफेसर नरेंद्र पटेल जी से जानना चाहूँगा इस विषय नमस्कार मैं नरेंद्र पटेल बात कर रहा हूँ मैं लास्ट टेन इयर्स से कितानी में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऑटोमोबाइल की ज़रूरत क्या है ऑटोमोबाइल की ज़रूरत आज जैसे ही अपन देखते हैं कि बिना ऑटोमोबाइल मतलब बिना गाड़ी के अपना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है जैसा कि घर में ही देख लेते हैं तो गाड़ी मोटरसाइकिल क्या है मोटरसाइकिल एक ऑटोमोबाइल मींस अगर आप देखते हैं आपको घर से बाहर निकलना है तो सबसे पहली बेसिक ज़रूरत जो होती है जैसे सिंपल अपन जानते हैं कि बेसिक ज़रूरत क्या होती है रोटी कपड़ा मकान उसके ही सिमिलर आज की जनरेशन में एक नई चीज़ एड हो गई है रोटी कपड़ा मकान और ऑटोमोबाइल बिना ऑटोमोबाइल के आप रोटी और कपड़ा और मकान दोनों चीज़ें नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो ऑटोमोबाइल तो एक बेसिक चीज़ है जिसके जरूर जिसके थ्रू अपन सारी ज़रूरतें कंप्लीट कर सकते हैं जैसे अपन घर से निकलते हैं मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल क्या है एक ऑटोमोबाइल उसके अंदर बेसिक क्या है कि जैसे अपन को उसकी डिज़ाइन करनी है उसको बनाना है और उसके सारी चीज़ें मैंटेनेंस बनाना ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं तो अगर किसी इस कोई भी विद्यार्थी है अगर वो ऑटोमोबाइल चूज़ करना चाहता है बारहवीं के बाद तो वो ऑटोमोबाइल के लिए चूज़ करना करना चाहता है तो वो ऑटोमोबाइल चूज़ कर सकता है क्योंकि बिना ऑटोमोबाइल के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है अपनी इसी चीज़ को आगे देखते हुए अपन देखते हैं कि जैसे कोई भी कार डिज़ाइनिंग की चीज़ें ऑटो मोटरसाइकिल हो गया कार डिज़ाइनिंग हो गया व्हीकल्स हो गया और इन सब चीज़ों को देखते हैं जैसा कि अपन देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल की जो जरूरत है उसके अंदर हर एक पथ पर अपन को ऑटोमोबाइल की जरूरत होती है जैसे कि अपन को कोई भी चीज़ लानी है कोई भी चीज़ मंगानी है बाहर से कुछ भी चीज़ लेने जाना है तो उस चीज़ के लिए अपन को ऑटोमोबाइल की जरूरत होती है जैसे अपन को बाहर से अनाज मंगाना है तो अनाज मंगाने के लिए अपन ट्रक्स ट्रोलाज इन सब चीज़ों का यूज़ हैं, तो ये भी चीज़ें ऑटोमोबाइल के अंदर ही आती है जैसे अपन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उसके थ्रू भी अपन ट्रांसपोर्टेशन बसेस के थ्रू अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं सपोज़ किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई भी चीज़ होती है तो अपन जो एक्सीडेंट के लिए अपन को बेसिक नीड क्या होती है एम्बुलेंस वो भी एक ऑटोमोबाइल है इसके साथ ही चलिए बहुत ही अच्छी बातें जो है हमारे साथ नरेंद्र पटेल जी ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी जैसे कि क्यों ज़रूरत है क्योंकि हमारे लिए जो भी जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान की जैसे हम लोग ज़रूरत समझते हैं वैसे ही ऑटोमोबाइल यानि घर से बाहर निकलते ही हमको चलने के लिए आजकल पूरा ही बच्चे निकलते हैं तो बाइक चाहिए उनको और बड़े निकलते हैं तो फोर व्हीलर चाहिए इसी तरह पूरी दुनिया का अगर हम लोग देखें तो हम हर एक व्यक्ति का एक हॉबी होता है कहीं ना कहीं घूमना है तो घूमने के लिए फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए वो भी ऑटोमोबाइल के ज़रिए होता है तो इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए क्यों ज़रूरत है उस पर हमारे इंद्रेश जैन जी हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं आइए उनसे बात करते हैं ऑटो आज क्यों ज़रूरत है दुनिया में नमस्कार मैं गीतांजलि में पिछले तीन साल से कार्यरत हूँ ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट में जहाँ तक बात ज़रूरत की है जैसा कि नरेंद्र पटेल सर ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान और ट्रांसपोर्टेशन कहूँगा मैं इसे तो ट्रांसपोर्टेशन हर एक जगह आपको कहीं जाना है आपको कहीं सामान मंगाना है आपको कहीं सामान भेजना है इवन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप कह सकते हैं पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं ह्यूमन फिजिबिलिटी एरकोनिक्स कम्फर्टिबिलिटी पिछले डेढ़ सौ सालों में जो ऑटोमोबाइल ने तरक्की करी है जहाँ पर हम एक स्टीम इंजन से स्टार्ट हुए थे ऑटोमोबाइल बेसिक वहीं से स्टार्ट हुआ था उसके बाद में लोकोमोटिव स्टीम इंजन आए उसके बाद में डीजल इंजन आए पेट्रोल इंजन आए और आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स क्योंकि हमारे पास में फ्यूल ख़त्म होता जा रहा है पेट्रोल डीजल जो हमारे पास में लिमिटेड है तो हम यहाँ तक भी बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को यूटिलाइज़ करके और हम एक व्हीकल चलाएं, तो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारा चलना बंद नहीं होगा ह्यूमन ग्रोथ बंद नहीं होगी पॉपुलेशन बंद नहीं होगा हमें एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है जो हमें जल्दी पहुँचाए कंफर्टेबिलिटी से पहुँचाए सही जगह पर सही समय पर पहुँचाए और इसी चीज़ के लिए यही चीज़ जो हमें प्रोवाइड कराता है वो एक ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट एक ऑटोमोबाइल सेक्शन प्रोवाइड कराएगा सर्विस सेक्टर मान लीजिए मेंटेनेंस कर लीजिए अब जैसे जॉब की हम बात करते हैं ऐसी के अंदर क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें जब ऑटोमोबाइल से चल रही हैं आपकी ग्रोथ जो ऑटोमोबाइल से चल रही है, है जहाँ पर आप सही समय पर सही जगह पर पहुँच रहे हैं बिकॉज ऑफ़ दी ऑटोमोबाइल तो उससे रिलेटेड सर्विस मेंटेनेंस और नया कम्फर्ट नई चीज़ें जो कि हमें ऑटोमोबाइल में एड करनी है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में न्यूमरस ऑफ आप कह सकते हैं कि वेज हैं तरीके हैं कि हम उसको बदल सकते हैं जब हमारे पास में स्टीम इंजन था तो किसी ने डीजल इंजन के लिए नहीं सोचा लेकिन जब आज हमारे पास में डीजल इंजन है तो हम फ्यूचर ग्रोथ में हाइड्रोजन इंजन के बारे में भी बात कर रहे हैं तो इसलिए ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया हमारी युवा साथियों को और मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अगर वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम दे रहे हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुवन नाइन्टी पॉइंट आइए इसी बात पर मैं एक और बात पूछना चाहूँगा हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति मेहता जी हैं तो मैं चाहूँगा कि ऑटोमोबाइल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे करें कहाँ से शुरुआत करें नमस्कार मैं हूँ दीप्ति मेहता मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पिछले पाँच साल से हूँ और मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है और मैं गीतांजलि में पिछले पाँच साल से हूँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने ट्वेल्थ मैथ्स फिजिक्स और केमेस्ट्री से की हुई है उसके बाद पहला उसका हॉबी होना चाहिए गाड़ियों में इंटरेस्ट होना चाहिए उसका बचपन से स्टार्ट हो जाता है ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट उनका वो गाड़ियों को खोलना उसका अलग अलग चीज़ का डिसेबल करना वापस असेंबली करना वो सब बचपन से करते हैं बच्चे तो उससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उसके बाद उसका इमेजिनेशन पावर भी होना चाहिए किस तरीके से गाड़ियों में अलग अलग वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन में अलग न्यू डेवलपमेंट कर कर कर सकते हैं अलग फैसिलिटीज कर सकते ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोमोबाइल की डिजाइनिंग एनालिसिस और असम्बली डिसेंबली की भी पावर इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है मिस yeah! यू we'll हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है और आज आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आता है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने मेरी मंदिर मै कहा बैठे हैं मिलके सब यार सबके दिलों में बैठे हैं मिलके सब यार अपने सबके दिलों में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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी एफएम ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और ख़ास हमारे विद्यार्थी मित्रों का क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं उनके लिए हमने ये करियर ऑप्शन का जो शो है वो डिज़ाइन किया और इसमें आज हम लोग कुछ नया इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं और सभी लोग मिलकर हमें ऑटोमोबाइल के बारे में बात बता रहे हैं तो इसमें हमने देखा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं आज की ज़रूरत क्या है ऑटोमोबाइल्स किस तरह से हमारे जीवन में एक जैसे एक बेसिक नीड के रूप में है जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान उसके साथ में ट्रांसपोर्ट बताया तो ये हमारे बेसिक नीड में आ गया है तो उन चीज़ों को अगर हम लोग अपना करियर में चुन लेते हैं ऑटोमोबाइल्स को तो हमारा करियर बहुत ही अच्छा हो सकता है अभी भी और इन आने वाले समय में भी तो आइए इसी विषय पर आगे और भी चर्चा हम लोग करेंगे और अभी के सेशन में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं नवनीत मिश्रा जी और साथ ही डॉक्टर मनीष वर्मा जी और डॉक्टर बबीता जैन जी हमारे साथ इस सेशन में जुड़ रहे हैं तो आइए सबसे पहले मैं नवनीत मिश्रा जी से बात करता हूं। ऑटोमोबाइल सेशन में इनोवेशन की अगर बात करें तो कौन कौन से नए इनोवेशन अभी वर्तमान समय में हो रहा है और भविष्य में कौन कौन से इनोवेशन होने वाले हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे नमस्कार मैं नवनीत मिश्रा बोल रहा हूं और मैं गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज में पाँच साल से काम कर रहा हूँ इनोवेशन की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बहुत ही वास्ट एरिया है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल ऑप्ट करते हैं उनका इंटरेस्ट इंजनस बड़ी बड़ी गाड़ियों के मैकेनज़्म की टेक्नोलॉजीज़ पर रहता है तो जो बच्चे इस ऑटोमोबाइल जोन को ऑप्ट कर रहे हैं तो उनको सबसे बड़ा न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ टच में रहने को मिलता है साथ में जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ का नाम लें तो मोटर बाइक में जो है डी टेक्नोलॉजी जो आप सभी वाकिफ़ हैं साथ में आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट बाइक्स में जो रही हैं दैन कार्स में सी आर डी आई इंजन टेक्नोलॉजी देन वेरिएबल वॉल टाइमिंग इग्निशन सिस्टम ये सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अभी करंटली जो नए गाड़ियाँ आ रही है उसमें यह अप्लाई है देन हाइब्रिड व्हीकल जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को कम्बाइन करने के बाद जो सात नंबर जो कि बनती है उनका यूजबिलिटी होती है उनके साथ जो हाइब्रिड व्हीकल्स बन रहे हैं जो लेटेस्ट पॉल्यूशन कंट्रोलिंग में बहुत हेल्प साथ में ए जो कि ऑफ रोड वहीकल्स हैं जो कि बड़े बड़े आ, एरिया जहाँ पे सिंपल मैनुअल रोड्स नहीं हैं जो कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है रोड्स की, की तो वहाँ पे ये गाड़ी यूजेबिलिटी है जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने डेवलप भी करी है साथ में सोलर व्हीकल्स जो कि सन पावर से जो जन व्हीकल मोबाइल से चल रहे हैं दैन ए जी गाइडेड वहीकल्स जो कि पावर प्लांट मशीनरी प्लान जो बड़े बड़े इंटर प्लांट्स हैं जहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो काम आते हैं दैन अल्टरनेटिव फ्यूल वहीकल्स लगभग कई तरीके की टेस्टिंग चल रही है अभी और रिसर्च वर्क चल रहा है जहाँ पे अल्टरनेटिव फ्यूल्स को यूज़ करने के बाद नए नए व्हीकल्स को हम बना रहे हैं नए नए इंजन डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि उनकी यूज़ेबिलिटी बढ़े पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें तो ये एक निनोवेटिव एरियाज़ हैं दैन मल्टी फ्यूल व्हीकल इंजन जिसमें दो या दो से अधिक टाइप के फ्यूल्स को ऐड करके एंड यूज़ करें ताकि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें उनके पावर आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकें देन वी इनलाइन इंजन जो कि रेलवे वगैरह में जो इंजन यूज़ हो रहा है इसके बारे में बहुत रेलवेज जो है एक बड़ा बड़ा सेक्टर है भारत के लिए जो कि जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी देख सकते हैं दैन इसमें इनोवेटिव इनोवेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है क्योंकि अपना जो रेलवे है वो बहुत पास में चल रहा है विद कंपैरिजन टू वर्ल्ड तो उसमें आप इनोवेटिव इन्व, इन्व, यूज़ कर सकते हैं देन और भी जहन अगर तो एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में है देन एरोनोटिकल इंजीनियरिंग में जो भी डिज़ाइनिंग पार्ट है सेक्शन से उसमें सभी ऑटोमोबाइल का नए नए रिसर्च वर्क चल रहे हैं देन इनोवेशन भी हो सकती है थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बातें जो है इनोवेशन के बारे में हमने नवनीत मिश्रा जी से सुना आइए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में डॉक्टर मनीष वर्मा जी को हम सुनना चाहेंगे और वो इस समय हमें बताएंगे कि इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे तो आइए सुनते हैं मनीष वर्मा नमस्कार मैं सभी युवा श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलिकल स्टडीज़ उदयपुर में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और जैसा आप चाह रहे हैं कि मैं इस बारे में चर्चा करूं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास में अवेलेबल है तो मैं तीन कैटेगरीज़ में बात करना चाहूंगा सबसे पहले गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एंड देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में सबसे बड़ा जो एरिया है हमारे पास में वो है रेलवे का वैसे आप सबने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अभी डिक्लेयर किया था लास्ट ईयर कि हमारे देश में रेलवे की खुद की अपनी एक यूनिवर्सिटी होगी उस यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा यदि अपॉर्चुनिटीज किसी को मिलना है तो वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को ही मिलना है जैसा अभी सर ने बताया नवीन जी ने कि रेलवे के में इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेलवे के सिस्टम को चेंज करना तो उसमें ऑटोमोबाइल का एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल है तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट एरियाज़ में बढ़ना ही है सेकंड जो हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है इंक्लूडिंग ट्रक एंड बसेस बोथ गवर्नमेंट का जो बस का सिस्टम है उनके वर्कशॉप में भी बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल की वैकेंसीज निकलती हैं साथ साथ में सारे वर्कशॉप्स खुद का यदि कुछ काम करना चाहें तो आप इनिशियल लेवल पे बहुत छोटे से लेवल पे यदि चाहें तो एक सर्विस सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं जिससे अपॉर्चुनिटीज डे बाय बढ़ नहीं है साथ साथ में हायर एजुकेशन में आप एम टेक पी एच डी के लिए जा सकते हैं आर एन डी वर्क्स में अभी सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट आ रही है अब इकोनॉमिकल माइलेज सेफ्टी देन पॉल्यूशन इन सबकी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बॉडी के डिज़ाइन में आपने देखा होगा अभी एरोडाइनमिक डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई फ्यूल uh, एफिशिएंसी बढ़ती है पॉल्यूशन कम हो रहा है तो वहाँ एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में है साथ ही साथ जो जितनी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनमें डे बाय डे, कंटिन्यूसली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है टू में यदि आपको याद होगा तो शायद कार या टू व्हीलर की कुछ नामी कंपनियाँ थी और आज आप देखेंगे कम से कम बीस से पच्चीस बड़ी बड़ी कंपनियाँ हमारे देश में प्लांट भी लगा रही है और गाड़ी अपनी बेच भी रही है उनके सर्विस सेंटर भी है तो कंटिन्यूसली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की डे बाय डे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तरीके से रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया हमारे विद्यार्थी मित्र अगर ध्यान से सुन रहे हैं और आपका रुचि है ऑटोमोबाइल में आगे बढ़ना है अपना करियर बनाना है तो बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज आज भी है कल भी है और परसों भी रह सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ा एक खुला मैदान है जहाँ पर आपने आप अपने जीवन में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में पूरे आकाश को छू सकते हैं आइए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर बबीता जैन को हम सुनते हैं कि प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें या कुछ नई जो कंपनीज हमारे इस भारत देश में जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं कोलेब्रेशन होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे डॉक्टर बबीता जैन जी से नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर बबीता जैन प्रोफेसर डीन एकेडमिक्स गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से आज बात करते हुए आ, श्रोता हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इच्छुक रखने वाले युवा पीढ़ी दोस्तों क्या आपको पता है कि हर साल हमारे यहाँ लगभग 19 19.84 दशमलव मिलियन टू व्हीलर्स प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में और इसकी रेट हर साल आठ बढ़ती जा रही है ये सब स्टैटिस्टिक्स बताने का मतलब है ये सारे वो जगह वो प्लांट हैं जो आप जैसे लोग जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को चुनने की इच्छा रखते हैं उनके काम कार्य क्षेत्र की जगह हैं ये सब स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि हो सकता है आने वाले चार महीनों में जाप एक टू व्हीलर जापनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंडा और स्कूटर इंडिया के कोलेबोरेशन से अपने ही नजदीकी क्षेत्र गुजरात में सिक्स थाउजेंड स्कूटर्स पर एनएम प्रोड्यूस करने वाली एक प्लांट की एस्टेब्लिशमेंट हो रही है अमेरिकन कार कंपनी फोर्ड अपने इंडियन कोलेबोरेशन के साथ एक बड़ा सा प्रोजेक्ट इसी साल के लास्ट क्वार्टर में लॉन्च करने वाली है निसान जो कि नामी ब्रांड है फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंटिन्यूस टच में है एक लेस एयर पोल्यूशन वाले ऑटोमोबाइल फोर व्हीलर व्हीकल को लॉन्च करने के लिए नाम में लेती रहूं तो आज जनरल मोटर्स आज यूएस बेस्ड क्रिस्टल कार कंपनी मर्सिडीज बेंज, जर्मनी बेस्ड लग्जरी कार कंपनी ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना फ्यूचर इंडिया में प्लांट लगाने के द्वारा देख रही हैं हमारी गवर्नमेंट आज मोदी गवर्नमेंट बहुत प्रोग्रेसिव है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग की ओर ले जाने में और ये ये सब वो आइडियाज हैं जिससे युवा इंजीनियर्स एस्पेशली जो ऑटोमोबाइल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत बहुत ब्राइट करियर ऑप्शंस हैं आज करियर की कोई कमी नहीं है अब्दुल कलाम जी भी कहते थे छोटा सपना रखना एक बड़ा क्राइम होता है तो आप अपने सपने छोटे मत रखिए जॉब्स बहुत सारी हैं ज़रूरत बस इतना है कि हम अपने आप को जॉब्स के लायक बनाए ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स गॉड फादर रतन टाटा पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार को तेज करना बहुत जरूरी है उनका ये कहना है उनका कहना प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण एवं कुछ विशेष प्रतिभाएं होती हैं इसलिए व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए आशा करती हूं ये युवा पीढ़ी अपने गुणों का सही पहचान करें अपने लिए सही ब्रांच इंजीनियरिंग की चुने और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की तरफ अगर आगे बढ़ना चाहें तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इस सदन राजस्थान क्षेत्र में रहेगा गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर थैंक यू बहुत ही अच्छी बातें आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किस तरह से अपना करियर बन सकता है उसकी पूरी जानकारी आपको मिली है और मैं आशा करता हूं दोस्तों आप ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अवश्य उसमें अपना करियर ब्राइट कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर हम लोग थोड़ा हट के भी सोच सकते हैं सिर्फ मैनुफैक्चरिंग या कंपनी में काम करना ही नहीं लेकिन आप जो है जैसे कि इंस्टीट्यूशनस हैं वहाँ पर भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं नए नए इंस्टीट्यूशन खोलते रहते हैं वहाँ पर भी जॉब की बहुत ज़्यादा जो टीचिंग फील्ड की है उसमें भी आप फैकल्टी के रूप में काम कर सकते हैं तो जॉब आपके लिए पानी की तरह यानी सिर्फ आपको खाली अपना ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरह से बेस्ट करना है बस और अगर आपका लक्ष्य है तो ज़रूर कीजिए और अगर आपका कोई और ऑप्शन है कि दूसरे फील्ड में जाना है आपको कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं अपने नाम के साथ में हमें आपके सवाल भेजिए चौरानवे चौदा पंद्रा, चौदा पंद्रा इस नंबर पर तो हम अगले एपिसोड में उस बात को ज़रूर लेंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही खुश रहें मस्त रहें अपना करियर में बहुत अच्छा करें अपने परिवार के साथ देश का भी नाम रोशन करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और हमारे सभी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए महानभो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जो बात किया इस इस विषय पर खास ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में तो मैं उन सभी को कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद जैसे कि गिरीश आमटे दीप्ति मेहता नरेंद्र पटेल नवनीत मिश्रा उसके साथ ही डॉक्टर मनीष वर्मा और डॉक्टर बबीता जैन ये सभी लोग अपने अपने विचार हमारे साथ इस कार्यक्रम में शेयर किया इसलिए बहुत बहुत उनका शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो